भागवत महापुराण चतुर्थ स्क महाराज पृथ् का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्थिति करना मैं त्रिवाच एन वैण्य ख्याो गुण कर्मी छया महासतान कामयी प्रतिपूद्याभिन्य च्राह्मण प्रमुखान वर्णा जान पदान है। जी कहते हैं इस प्रकार जब वंदी महाराज पृथ्वी के गुण और कर्मों का वखान करके उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही चाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णों सेवकों मंत्रियों पुरोहितों पुरवासियों, देशवासियों भिन्न भिन भिन्न व्यवसायों तथा अन्यान्य आज्ञानवर्तियों का भी सत्कार किया विधुर्वाच कस्मधार गोपम धरित्री बहु रूपिणी यादोहृथुस्त्रोह दोहनम कि भयम् तो ने पूछा ब्रह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया और जब महाराज पृथ्वी ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए ब्रह्म ब्रह्म विदुतम लब्धवाजान सविज्ञानम राज्यपि जा कृष्ण कृष्णस्य भवान भगवत प्रभो पुण्यं कथा स्रव सुश्रवश पुण्यम पूर्व देह कथाश्रय भक्ता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी ने सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए पृथ्व रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अवतार ग्रहण किया था अतः पुण्यकृति श्रीहरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों वे सभी आप मुझसे कहिए मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ सुतवाच चोदित कथाम प्रति प्रत्य तम प्रीत मना मैत्रीय श्री सूत कहते हैं जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की तब श्री मैत्री जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे मैत्री वाच यदाभिषिक पृथरंग प्रेह आमंत्रित तो जनताया चाल श्री मैत्री जी ने कहा विदर्जे ब्राह्मणों ने महाराज पृथ्वी का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया इन दोनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काटे हो गए थे उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, कहाणिप्ता यहाटर स्थित वृक्षा ताम्य जाता शरण शरण्यम यो वृत्त कर पति राजन जिस प्रकार कोटर में थुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है उसे प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं तन्नो भवानी हतुरात भेन्नम क्षुधा नाम दर देव देव या वन आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं अतः राज राजेश्वर आप हम चुला पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए मै त्रिवाच पृथो प्रजा नाम करुणम नृषम्यम दीर्घम दध्यो कुरश्रेष्ठ निमितो न पध्यत ये व्यवसि बुद्ध्या प्रगृहत सरासन संदे विजुखं भूमे क्रुधत्रिपुरुरा यथा प्रवेशी दिशा योधाधम त्यम गौ सत्यपाद्रवीता मृगीव मृगियुदृता म्रगी श्री मैत्रेय जी कहते हैं गुरवर प्रजा का करुणाकंदन सुनकर महाराज पृथ्वी बहुत देर तक विचार करते रहे अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधीय आदि को अपने भीतर छिपा लिया है अपने बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाढ़ चलाया, उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार ब्याज के पीछा करने पर हरिणी भागती है उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगीव तुपण क्षण शरम धनुष संध्या यत्र यत्र पलायतें सा दिशो विदिशो देवी रोजसी तत्र तत्र हिनम तीन ददर्शानूद्यता यह देखकर महाराज पृथ्वी की आंख क्रोध से लाल हो गई वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़ कर जाती वह उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते लोके नाम वैन्यां लोकेंदोरिव प्रजा त्रस्ता ते हृदय नाचत महाभागम धर्म व्यापन्न व्राही मि भवान। जिस प्रकार प्रकार मृत्यु से से कोई कोई नहीं बचा सकता उसी उसे त्रिलोकी में से बचाने वाला कोई भी ना मिला तब तो वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वर राजन आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर है आप मेरी भी रक्षा कीजिए सीघांसते कस्मा दीनाषा अहनिष्य कथम यो धर्म जो मत प्रहरती न वै स्त्रीसुतावी जीत राज करुणा दीन बिपाटा प्रतिष्ठित मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे स्त्रिया कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते फिर आप जैसे करुणामय और दीन तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक नौका के समान हूं। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे माससन मुखिम भागम बृंते न तनोती च नो वसू यनूति नव दोध समय तस्मेंयां दंडो नात्र महाराज पृथु ने कहा पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है तो यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा तू तो जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता तुम खलो सी प्राक सृष्टानी स्वयं भुआ अमुसाम न मुंचमु अमुषापरी आतायावसा तू ना समझ है तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं अब मैं अपने बाणों से से तुझे छिन्न भिन्न कर दे रे, कर तेरे मेध से इन छुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रदन शांत करूंगा पुमान जो क्लीव आत्म संभाव भूते ृपण तथा नृत्गात्म धारियम प्रजा जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक हो उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है तो बड़ी गर्विली और मत्ता है इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। एवं मनुमि मूर्तिमृतांतम इव विभ्रतम प्रणता प्राजली प्राह मही संजात इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे उनके ये शब्द सुनकर धरती कापने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा धरो नम परस्मयी पुरुषाय मायतवे गुणात्मे नम स्वरूपानुभवे न निर्धत द्रव्य क्रियाकार पृथ्वी ने कहा आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुण में जान पड़ते हैं वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत आध्यात्म और आधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित हैं मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ जेनाह आत्मा यतनम विनिर्मित धात्र गुण सर्ग संग्रह साए हंत मुदाध स्वराण उपस्थितम तो शरण कमाश्रय आप संपूर्ण जगत की विधाता हैं आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभो जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? या एतदा जाऊँतरा चरम समेत सोय किलो मुद्यत कथम नुमा धर्म पर जिघांसती कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं आप धर्मपरायण हैं फिर भी मुझ गौरव उपधारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं नो नंबते सनहे तन्माया दुर्ज या न लक्ष्यते यकोद कारय नेकशर सर्गादिजोषाधिशक्ति तस्मै तस्म स नमः परस्मै पुरषा मेधसे आप एक होकर भी मयावस् अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है आप साक्षात सर्वेश्वर हैं आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है आप ही पंचभूत इंद्रिय उनके अधिष्ठात्री देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है सब भवानात्म विनिर्मित जगद भूतेन्द्रिया कर्णात्मक विभो संस्थापय अभ्योज हाथ आदि सु अजन्मा प्रभो आप ही अपने रचे हुए भूत और रूप रूप जगत की स्थिति के के लिए आदि बराह होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे अपुपस्थे मजा भवानद्य निरीक्षर मूर्ति समुभुधराधरो जो माम पम पयस्योगिघांसि इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाढ़ चढ़ा दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं नूनम जन ईश्वराणुण सर्ग मे मोहित चित्त नमोस्कर रिय। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशा नहीं समझ सकते फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य क्या है अतः जो इंद्रिय संयमादि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है इस श्रीमदभागवते महापुराणे पारमश्याम तेतायाम चतुर्स ते स्कंधे धरत्री निग्रहो नाम सप्तशोध्याय